नमस्कार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस सेशन में बातें मुलाकातें इस कार्यक्रम में और आशा करता हूं आप सभी बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे और जैसे जैसे हम लोग समय बढ़ता जा रहा है और धीरे धीरे हम लोग जो हैं अब चार दिन पूरे हो चुके हैं <laughs> फर्स्ट जो है जनवरी के और 2001 का अनुभव जो है एक नई खुशी एक नई ऊर्जा हमारे साथ बरकरार है और मैं चाहूँगा कि इस खुशी और इस ऊर्जा को अपने साथ रखते हुए अच्छी अच्छे कार्य करते रहे हम लोग और एक क्रिएटिव माइंड हमारे पास अगर हो तो निश्चित तौर पे हमें क्रिएटिव किस तरह से अपने लिए क्रिएटिव कैसे बनना है ये बहुत ज़रूरी है जैसे हम लोग रोजमर्रा के जीवन में बहुत सारी चीजें हमारे आसपास होती हैं लेकिन उसमें अगर हम क्रिएटिव थाट्स को यूज करेंगे यानी जो चीज हो रहा है उसी के अंदर आपको क्रिएटिविटी को यूज करना है अपने थाट्स को क्रिएटिव करना है यानी एक अच्छा थाट्स क्रिएट करना है हर जगह पर जहाँ भी आपको लग रहा है कि तनाव आ रहा है तो आप उसे बाय बाय करने के लिए क्रिएटिव थाट्स क्रिएट कीजिए अपने अंदर सोचिए कि ये जो चीजें आ रही हैं ये भी पास होगा जिस तरह से 2020 चला गया वैसे ही दो हजार इक्कीस में जो भी चीज़ें आएगी वो भी अपने आप निकलती जाएगी और मैं आगे बढ़ रहा हूं तो इस तरह से अपने आप को थाट दीजिए तो एक क्रिएटिव थाट्स इसको कह सकते हैं जहाँ पर हम अपने आप को जो है मोटिवेट करते रहेंगे और आज समय की मांग है कि सेल्फ मोटिवेशन बहुत जरूरी तो आइए आगे, आगे बढ़ते हैं और जैसे कि ग्रुप में काम करते हैं तो निश्चित तौर पे आ, कुछ छोटी सी मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है तो जो मैंने बात बताया क्रिएटिव का ये भी एक मैनेजमेंट का हिस्सा है जहां पर आप अपने आप को मैनेज करने के लिए ये थाट्स कर सकते हैं अब जब समूह की बात आती है जहाँ पर बहुत सारे लोग मिल काम करते हैं तो उनको भी मोटिवेशन की बहुत जरूरत होती है तो वहां पर कैसे हम लोग मैनेज करें किस तरह की बातें हम लोग ध्यान में रखें और किस तरह का कम्युनिकेशन हमारा जो है एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है वो सारी चीजें बिल्कुल क्लियर होना चाहिए और हमें कम्युनिकेशन से ज्यादा मुझे लगता है कि हमें माना जो हम सुन रहे हैं उस पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि जैसे आप सुनेंगे वैसे आप करेंगे तो इसलिए कम्युनिकेशन में बात करने से ज्यादा सुनना बहुत जरूरी है तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसी विषय को लेकर हमारे साथ सुरेश जी हैं जहां पर वो टेक्निकल जो है ग्रुप को लीड करते हैं और आईटी सेक्टर से बिलोंग करते हैं काफी समय से काम कर रहे हैं तो हमारी बीच बीच में बातें होती रही लेकिन इस तरह से लाइव वर्चुअल माध्यम से जुड़ना फर्स्ट टाइम हो रहा है तो सुरेश जी का बहुत बहुत स्वागत है सुरेश जी कैसे हैं आप बहुत बहुत अच्छे बहुत अच्छे चलिए <laughs> आपका स्वागत है और हमारे साथ लखनऊ से पीयू जुड़े हुए हैं और मैं चाहूंगा पीयूष जी सुरेश जी के लिए एक बहुत ही प्यारा सा गीत भी सुनाइ है आप अच्छा गाते हैं गुनगुनाते हैं और इस उम्र में भी आप क्लासिकल सिंगिंग को सीख रहे तो हैं की इस उम्र में आप सीख रहे मैं नहीं रहा <laughs> <laughs> तो चलिए सुरेश जी के स्वागत में एक छोटा सा गीत सुनाइए नमस्कार सुरेश जी ओम शांति और प्रोग्राम की शुरुआत में एक बाबा के गीत से ही करना चाहूंगा और आपको अच्छा लगेगा जी स्वागत स्वागत ज्योति बिंदु परमात्मा से ऐ मेरी आत्मा अब चल कर ले मिलन अब चल कर ले मिलन अब चल कर ले मिलन प्रभु की प्राप्ति का मूल मंत्र है ये संपूर्ण समर्पण ए आतमाचल प्रभु को सौंप दे तू सारा जीवन ओ देख प्रभु तेरे निकट विराजे ओ देख प्रभु तेरे निकट विराजे कर ले अभिवादन ज्योति बिंदु परमात्मा से ए मेरी आत्मा अब चल कर ले मिलन अब चल कर ले मिलन अब छल जोड़ने तो की बात कही बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया अच्छा लगा हमें आइए आगे बढ़ते हैं और सुरेश जी हमारे साथ हैं तो मैं चाहूंगा की आप अपने बारे में बताइए आप आई टी फील्ड में कैसे आए और इस क्षेत्र में आप कितने समय से काम कर रहे हैं और अभी वर्तमान में क्या काम कर रहे हैं वो भी बताइए हमें। so, uh, अभी आईटी क्षेत्र में uh, पिछले साल से काम काम कर रहे more than years. So, अभी डिजाइन भी करना पड़ता है so, two things. ऐसा बड़ा कंपनी में, में काम किया छोटे थोड़ा थोड़ा चलिए बहुत बढ़िया तो अपने परिवार के बारे में बताइए परिवार में कौन कौन है और कहां पर अभी है अभी एक्चुअली महबूब नगर जो तेलंगाना में है सो so, वहां से बिलोंग करता हूँ मेरा बड़ा भाई भी है छोटा भाई भी है, सो so, बड़ा भाई तो बिजनेस काम करता है और छोटा भाई यूएस में रहता है सो so, या वहाँ पढ़ाई के लिए गए वहां पर जॉब करता है चलिए सुनेश बवाद शुक्रिया अपने परिवार के बारे में बताने के लिए जी और अभी जैसे कि हम लोग आई सेक्टर की बात अगर कहें तो पूरी दुनिया जो है आज आईटी सेक्टर के साथ जुड़ हुई है वर्चुअल वर्ल्ड हो गया है तो इन चीजों को देखते हुए आपको क्या लगता है कि इस वर्चुअल दुनिया के साथ साथ जब हम लोग जुड़ते हैं तो निश्चित तौर पे कुछ ड्रॉबैक्स होते हैं कुछ कमियाबी होती है और कुछ बेनिफिट्स है जैसे आज हम लोग आपके साथ जुड़ रहे हैं तो निश्चित तौर पर ये एक बहुत ही अच्छा चीज़ है कि हम आपके साथ हैं और दूर रहते हुए भी पास का अनुभव कर रहे हैं तो ये सारी चीजें देखते हुए आपको क्या लगता है इसमें हमें किस तरह का अटेंशन देना होगा आने वाले समय में इसको बहुत ज्यादा हम लोग यूज करेंगे हमारे आने वाले नई भी इस चीज को यूज़ करेगी तो ऐसे में हमें किस तरह का अपने आप पर ध्यान रहना है जी आ, तो अभी लॉकडाउन से होने से सबको ऑफिस जाना बंद हो गया सभी घर से काम कर रहे हैं वर्क फ्रॉम होम अभी आज तक मोटो बन गया So, hmm. एक घर में क्या हो हो गया गया कि कि सब दोनों क्लब दोनों दोनों क्लब क्लब माना प्रोफेशनल पर्सनल पर्सनल हम यो मिक्स so, जैसे कि आपको काम भी करो, का भी करो सेम टाइम ऑफिस का अटेंड जो है बट इन वन वे इसका लाभ ये है कि हम अपने परिवार से बहुत नजदीक hmm. आ रहे हैं ये सबसे बड़ी है जो क्योंकि बहुत बहुत बड़ी हैं, हैं हैं हैं को को क्या है है ऑफिस जाते जाते रात कभी लेट आते सुबह घंटे काम करते है, तो वो missing होता और ना घर से परिवार आपका कनेक्शन बढ़ता है घरों में नहीं। नहीं। नहीं। अभी फिलहाल बिगेज इसका दूसरा भी एक और प्रोडक्ट मैं बताऊ तो एक मतलब घर के साथ बिताने का टाइम है साथ साथ बहुत लोगों को रहता है कि यू नो घर से दूर रहते हैं तो कब घर के पास जाएं तो so, वो भी रहता है तो इच्छा होती वो भी है अगर दूसरी बार और एक मे बी कॉन्स के बारे में बताऊ तो मे भी क्या घूमना वो बंद हो जाता है आजकल क्या घर में बैठ के बैठ के लोग थोड़ा मोटापा इसके बाद बोलते हैं कि हाँ वो बहुत इश्यू हो गया है लोगों को हेल्थ का भी थोड़ा ऐसा है और ऑफिस को जाना आने में थोड़ा कैलरिस बंद होता है वो भी बंद हो गया आजकल हम्म uh, दोस्त फिजिकली वो वाइब्स मिलना थोड़ा वो कम हो गया फिजिकली बट स्टिल हाँ बिकॉज जब आमने सामने बात करेंगे तो उसका वाइब्रेशन अलग है और जब अच्छा वर्चुअली बात करने में फर्क रहता है पर्सनल जो जो भी जो भी अभी घर का तो तो तो so, का और काम भी करना है तो <laughs> <सो, laughs> अब ऐसा है जी चुर्ये, जी चलिए सुरेश जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया की वर्चुअल से हमें बेनिफिट क्या मिल रहा है और उसके साथ में हमें जो जो चीज़ें जिसकी हम लोग जो है समझ नहीं पा रहे हैं या समझते हुए उन चीज़ों को अचीव नहीं कर पा रहे हैं और एक जगह पे बैठ के हमारा जो है काम हो रहा है जैसे कि आपने कहा हेल्थ इश्यूज भी हो सकते हैं वॉकिंग नहीं हो रहा है और फिजिकली लोगों से मिलना नहीं हो रहा है तो वो भी एक तरह का हमारा जो है अलग फील है तो इस तरह से ये सारी चीजों को देखते हुए हमें जो है अब एक हमारा जीवन का जो मकसद है उसको कहीं ना कहीं हम लोग फुलफिल तो कर रहे हैं काम भी हो रहा है सब कुछ हो रहा है लेकिन वही है ना आगे चल के इन चीजों को फिर से सुचारू रूप से हमें मैनेज करने की जरूरत होगी जैसे आपने कहा वॉकिंग की कमी हो जाती है और बाहर जा नहीं सकते तो फिर हमें घर में रहकर वॉकिंग करने का भी एक आदत डालना पड़ेगा या तो हम अपना टेरिस को यूज करें या अपने घर में ही बातचीत करते करते चले ये सारी चीजें हो सकती है या फोन पे या, बात कर रहे हैं बात किया करें तो ऐसे कुछ नई चीजें जो तो एक मैनेजमेंट की जरूरत है नी जी जी तो आगे बढ़ते हैं और मैं एक और बात पूछना चाहूंगा लीड करते हैं तो वहां पर किस तरह से मैनेजमेंट को देखा जाता है और क्या हम लोग वर्क करते हुए वो सारी चीजें कैसे मैनेज करते है? क्या है सिस्टम क्या है आपका जी यहाँ तक क्या है कि आपको टेक्निकली भी स्ट्रॉन्ग होना पड़ता है एट द सेम टाइम टेक्निकली भी mm -hmm. हो। बट यहाँ से आप मनुष्य से बिहेव यू नो यूर डीलिंग विद पीपल तो स्वभाव एक एक का स्वभाव mm -hmm. अपना तो रहता है कोई जल्दी काम करता है कोई काम नहीं करता है कोई टाल देता है कोई uh, अपने mm -hmm. मन चीज करता है सो so, यहाँ पर हमें क्या है कि mm -hmm. uh, इस मैनेजमेंट में बेसिकली हमें डाउन uh, टना सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि तो जितना आप डाउन ट्रेड रहेंगे आप कितना भी बड़े हो उनका उनका ज्यादा टाइम जो ज्यादा उसका आउटपुट दे पाएंगे अगर कोई भी प्रसिस्टेंस नहीं होना चाहिए बेसिकली जैसे की बड़ा नहीं दिखाना चाहिए कि कि मैं प्रोडक्टिविटी भी कम हो हो जैसे हुँ, हुँ, आ, कि रिलेशन ऐसा ऐसा आप आप आप बोल दो काम काम अपने होते होते रहे रहे उसके पीछे मत पड़ो लेकिन काम होते रहे। ऐसा तब होता है जब अपना रिलेशन ट्रस्ट बनता है एक अच्छा रिलेशन बनता है हुँ, हुँ, तो ये बहुत बड़ी मोर देन टेक्निकल थिंग आई बिलीव की हमारा, behavior, हमारा तो अगर इसको हम मास्टर करें तो आई थिंक आप आ, काम करते रहेंगे कुछ भी रहेंगे कोई टेंशन भी नहीं होगा आप दूसरों के भी टेंशन उतार सकते हैं कि मेरी टेंशन वाला को भी टेंशन उतारे तो ये, ये हमारी स्किल्स के ज्यादा जो है हमें एक विश्वास जिसको कह सकते हैं वो चीजें हों तो निश्चित तौर पे ये हमारा जो है आ, इंटर कनेक्शन होगा वायरिंग का तो काम अपने आप होता रहेगा और सभी लोग प्यार से करेंगे एक्चुअली काम करना बहुत बड़ी बात नहीं है लेकिन वहाँ व्यक्ति खुशी से काम करे ये इंपॉर्टेंट है अगर कोई व्यक्ति खुशी से करता है तो निश्चित तौर पर वह थकेगा नहीं टेंशन नहीं लेगा और काम भी अच्छा होगा और जो व्यक्ति तनाव में करता है करना है इसलिए करता है मजबूरी से करता है तो वहाँ पर मुश्किलें भी आती हैं और काम बिगड़ने के चांसेस ज्यादा होते हैं तो चलिए बहुत ही अच्छा आपने ये बताया मैनेजमेंट स्किल के अंदर ये इंटीरियर जो है अंदरूनी चीजें जो हैं अंदर की बात जो है वो अगर हम लोग सेट कर लेते हैं तो निश्चित तौर पे हमारा जीवन बहुत ही बेहतर होता है और हर चीज को हमें करना है हाँ तो हमेशा चॉइस मेरे पास होता है तो उस चॉइस को देखते हुए आप पॉजिटिव साइड्स हमेशा देखिए और उसे करिए तो निश्चित तौर पर आपका जीवन जो है बहुत अच्छा हो जाता तो हाँ सुरेश जी से और भी बातें करेंगे लेकिन इसके साथ में पीयूष जी हमारे साथ जुड़ गए हैं शेखर सारा भाई जुड़ गए हैं उन्होंने लिखा है वेरी ट्रू अबाउटिंग अवे फ्रॉम फेथ टू रीच अदर वेल सेट सुरेश जी थैंक यू शेखर भाई थैंक यू सो मच और विक्रांत जी शायद नेटवर्क इशू से चले गए हैं बात तो मैं चाहूंगा कि पीयूष जी थोड़ा सा एक और गीत गुनगुना दीजिए बड़ी सा जो आपके जहन में अभी है जी जिंदगी का सफर है ये कैसा सफ़र कोई समझा नहीं कोई जाना नहीं जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर कोई समझा नहीं कोई जाना नहीं है ये कैसी डगर चलते हैं सब मगर कोई समझान नहीं कोई जान नहीं जिंदगी को बहुत प्यार हमने दिया मौत से भी मोहब्बत निभाएंगे हम रोते रोते जमा ने मे मगर हंसते हंसते ज़माने से जाएंगे हम जाएंगे पर किधर है किसे ये खबर कोई समझा नहीं कोई जाना नहीं जिंदगी का सफर ये सफर कोई नहीं नहीं कोई जाना थैंक समी जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही प्यारा सगी आपने सुनाया आइए आगे बढ़ते हैं और फिर से मैं शुरे जी से जुड़ना चाहूंगा अब जैसे कि मैनेजमेंट की बात आपने बहुत अच्छी तरह से बताया कि इंटीरियर मैनेजमेंट हमारा जो है सही हो तो बाकी भी सब काम ऑटोमेटिकली होते है। तो आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए आप किस तरह से अपने आप को मैनेज करते हैं और ग्रुप के साथ कैसे लीड करते हैं यहाँ पर क्या है कि अपने आप माना कि पहले इस आ, आपका नॉलेज अच्छा होना चाहिए सो कॉन्फिडेंस मैं आप बहुत तो आपका टाइम भी कॉन्फिडेंट होगा इसमें क्या है कि आपको झुकना नहीं पड़ेगा आप झुकेंगे ना तो आप वीक हो जाएंगे तो कॉन्फिडेंट इज वेरी इम्पोर्टेंट इसमेंटेंट इसमें, so, इसमें। hmm, hmm. तो जितना आप हाईर लेवल मैनेट को और लोअर लेवल प्रॉपर कम्युनिकेशन जितना आप करेंगे तो उतना सब आपसे खुश होंगे नहीं तो क्या hmm. होगा कि अगर आपका कम्युनिकेशन हमारा कम्युनिकेशन ठीक नहीं तो लोग हमसे वेट करते रहेंगे क्या हुआ अब तक काम नहीं हुआ नीचे लोग हमारा आदेश के लिए वेट करेंगे ऊपर लोग पे के लिए वेट करते रहेंगे तो इट्स वेरी इम्पोर्टेंट कि हम प्रॉपर कम्युनिकेट करते रहे ऊपर तो वालों को नीचे वालों को मैं सेम टाइम की जो टीम मेम्बर्स है ना उनके साथ हमेशा रेस्पेक्ट का व्यवहार बहुत इम्पोर्टेंट है जितना हम रेस्पेक्ट से व्यवहार करेंगे जैसे की क्योंकि कि देंगे तो उस बहुत, बहुत बहुत है. Uh, think, uh, बहुत बहुत है है है इसमें सबसे चीज आपको देना पड़ेगा पहले <laughs> आपको <laughs> पहले कंडीशन देना पड़ेगा आपको लेने के इच्छा करेंगे तो फेल हो <laughs> तो अगर आप देंगे ना तो ऑटोमेटिक आपको यू you नो know, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स So, ये, uh, अप्में, अप्में uh, तो ये इट्स वेरी कि अपने अपने मैं टीम मेंबर से इंश्योर करता बात करना हो भले वो अच्छा काम कर रहा है बट उसको ओवरलोड नहीं करना चाहिए इससे पॉपर डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए तो और यही इम्पोर्टेंट है कि उसका कैपेसिटी देखे हमें व्यवहार करना चाहिए ऐसा की नहीं की आप देते जाओ तो उसको समझना चाहिए पहले जब तक उनको समझे नहींगे नहीं तब तक आप उनसे आउटपुट नहीं ले पाएंगे सो so, उनको कैपेसिटी समझना है उनका उनका स्वभाव समझना है उसके हिसाब से जब काम देंगे ना तो वी कैन गेट द वर्क फ्रॉम फॉन देश उसका स्वभाव जानना है, एक दूसरे को जाना चाहिए तो तब क्या होता है कि हाँ इट विल वेरी हेल्पफुलर एस और साथ साथ मेरी क्या है कि, enough, मैं ये कह सकता हूँ हम्म हम्म क्योंकि मेडिटेशन का मुझे अभ्यास करने से क्या होता है कि uh, जब यू यू टीम तो उसमें क्या है की हम अपने को कंट्रोल करने में बहुत महत्वपूर्ण रहते हैं जहां तक वॉट आई प्रैक्टिस तो उसका बहुत लाभ है मेरे लिए और सुरे जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से आप अपने आप को मैनेज करते हैं और सबसे पहली बात तो ये बताया कि एक दूसरे को समझना बहुत जरूरी है जब तक आप समझेंगे नहीं तो निश्चित वो चीजें जो है ठीक से नहीं हो पाएगा फिर वो चीजें जो है टाइम बींग के लिए रहता है परमानेंट लॉन्ग टाइम के लिए जो आउटपुट निकलना चाहिए वो नहीं होता तो एवरी वन अबाउट हिज ओन बेनिफिट तो उसमें क्या होता है रन लॉन्ग टाइम में नहीं हो पाता और इसके लिए आपको जो है लॉन्ग टर्म में अगर कुछ करना है लॉन्ग टर्म में आपको अपना रिलेशनशिप बना के रखना है तो एक दूसरे को समझना बहुत जरूरी है एक दूसरे के साथ एक म्यूचुअल uh, अंडरस्टैंडिंग जो सुरेश जी बता रहे थे कम्युनिकेशन और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है और ये और जब हो जाता है तो निश्चित तौर पर आप कार्य को बहुत ही अच्छी तरह से और बहुत लंबा खींच सकते हैं तो चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे ख्याल से विक्रांत जी आ गए हैं विक्रांत जी गुनगुनाइए आप थारी कैसा जादू की अरे नोने थारी कैसा जादू की अरे घर भी न लगे नहीं mara jiya re o oh, har bina lage nahi mara jiya re piya re piya re piya re piya re piya re piya re piya re har bina lage nahi mara piya re ओ न लगे नही मारा जी अरे दिन मु भट भट भट ले बोल बिया बिना ही भाए। ना लगे नहीं मारा जिया रे ओ रे बिना लगे नहीं मारा जिया रे पियारे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 क्लासिकल गीत सुना के आपने खुश कर दिया मैं तो आज के समय में आईटी सेक्टर में जो इंटरनेट की बात आती है तो नेटवर्क इश्यू भी रहता है तो चलिए मुझे लगता है कि धीरे धीरे हम लोग 5G जब आ जाएगा तो इस तरह की कोई प्रॉब्लम्स आएगी नहीं और निश्चित तौर तो पे हमें जो है फुल इंटरनेट एक्सेस मिलेगा और ऑटोमेटिकली जिस तरह से अभी जो प्रॉब्लम आ रहा है बीच में नेटवर्क जा रहा है वॉइस नहीं आ रहा है या पिक्चर रुक जा रहा है ये सारी चीजें बिल्कुल खत्म हो जाएगी फाइव में और इस फाइव में क्या क्या होगा ये मैं मेरे से ज्यादा सुरेश जी अच्छा जानते हैं जी सुरेश जी आने वाले टेक्नोलॉजी में अगर अभी 4G में हमारा ये सिचुएशन है कि हम लोग वर्चुअली सब कुछ कर रहे हैं फाइव अगर आता है कनेक्शन तो क्या क्या चीजें संभव है और कौन कौन सी बहुत ज्यादा जो है ड्राफिक चेंज आएगा क्योंकि थ्री से फोर में आया तो ऐसा लगा कि बहुत बड़ा चेंज हो गया और जी से हम लोग 5G में चले जाएंगे तो निश्चित तौर पे एक पूरा जो है चेंज आएगा आएगा बहुत बड़ा बदलाव ड्राइफि तो थोड़ा सा बताइए <laughs> uh, हाँ, अभी हाँ, जमाना क्या है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस माना मनुष्य को सोचने की जरूरत नहीं है वो मशीनिक्स के बारे में उसके क्या करना है <laughs> <laughs> आपको कुछ नहीं करना है है। ऐसा समय आने वाला जैसे कि बहुत कुछ चीजें अपने आप को फोन देखेंगे तो अगर आप Amazon में कुछ परचेस करना चाहते हैं तो अगले दिन जो आपने सर्च किया वही आपको आएगा ऐसे बार बार एड आता रहेगा आपने जो किया वो स्टोर करता रहेगा ऐसा आर्टिफिल इंटेलिजेंस तो ऐसा बहुत रिसर्च हो रहा है इसका और इसका बहुत अभी ऐसा एक्चुअली इंटेंशन ऑफ ये साइंस का ऐसा होने वाला है कि मनुष्य को कुछ सोचना नहीं है कुछ करना नहीं है सब मिशन करता रहे इस लेवल पे जा रहा है ऑटोमोड पे ऑटोमोड पे <laughs> <laughs> इस लेवल पे अभी ऐसा ये बहुत बहुत रिसर्च चल रहा है ऐसा अभी अभी करंट ट्रेंड है कि ए का बहुत ट्रेंड है आई टी सेक्टर में आर्टिफिश इंटेलिजेंस डाटा साइंस जो भी है ना कि डाटा है ना जो डाटा अभी आप बात कर रहे हैं ना तो डाटा बहुत आने वाला है ऐसा एक ताकि उस डाटा से बहुत कुछ आ, बहुत कुछ उसको प्रोसेस करके बहुत कुछ डिसीजन डिसीशन पावर खुद उस डाटा से ले सके जैसे कि हम भी जो डिसीजन लेते हैं ना और डाटा जो भी हमारे मन में स्टोर होता है उसको लेके डिसीजन लेते हैं उसी हिसाब से जो भी डाटा आजकल बहुत डाटा मिल रहा है फाइव बोल रहे तो और बहुत डाटा आने वाला है सो उस डाटा से क्या है मिशन को डिसीजन लेगी बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर शेखर सारा हमारे साथ जुड़ गए हैं। शेखर सारा नमस्कार कैसे हैं आप नमस्कार जी नमस्कार नमस्कार आप थोड़ा सा मोबाइल पे फोर <laughs> जी 4G, 5G में यही गड़बड़ हो जाएगा कि आप जिन चीजों को ज्यादा पकड़ना चाहते हैं तो वही चीज आपके पास आ जाएगा और जो नीड है आपको खाना चाहिए खाना नहीं आएगा कोल्ड ड्रिंक्स आते जाए क्यूँकी आपने कोल्ड ड्रिंक्स को बहुत ज्यादा सर्च किया है तो ये गड़बड़ हो जाएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अभी पूरा दिन आप अगर कोल्ड ड्रिंक को सर्च करेंगे और आपको खाना खाना है तो खाने का ऑर्डर देगा तो भी कोल्ड ड्रिंक्स ही आ जाएगा बोले ये कोल्ड ड्रिंक ज्यादा सर्च कर रहा था तो इस तरह की जो है गड़बड़ होने वाली है अब शेखर सारा भाई को मैं पूछ रहा हूँ कि आप क्या कर रहे हो यहाँ पूछ रहा हूँ वो यूट्यूब के से जवाब दे रहा है कि भाई हाँ मैं ये दे रहा हूँ इसके लिए घंटे के बाद पांच दस मिनट के बाद उनका जवाब आ रहा क्या गड़बड़ हो गया ये अभी हमारे सामने ही है इसलिए हमें जो है कोई भी चीज को अति यूज नहीं करना है अति सर्च भी नहीं करना है तो नहीं तो हमारे लिए फिर वापस किसी और को सर्च करना पड़ेगा तो इसीलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी क्या काम कर सकता है किस तरह का जोख होगा हमारे जीवन में वो अभी पता चल जाएगा हमें तो इसीलिए हमें जो है नेटवर्क यूज करना है या जो भी गूगल में हम लोग सर्च करते हैं आप देखेंगे कभी YouTube पे आप जो चीजें सर्च कर रहे हो वो चीज़ें फिर वापस आपको तुरंत आ जाती है क्योंकि वो आपका मेमोरी सेव करता है आपने क्या क्या सर्च किया है वो आपकी मेमोरी री करती हैं और वो डाटा आपको सबसे पहले दिखाई देता है तो इसीलिए ये जरूरी है कि आपकी नीड के अनुसार आप चीजें को ढूंढ दिए तो निश्चित तौर पे हमारे जीवन में वो काम आएगी अनवॉन्टेड चीजें अगर यूज करते हैं तो अनवान्टेड चीजें भी आपके पास आ जाएगी तो इसीलिए ये जरूरी है कि आपको क्या चाहिए जीवन में ये अगर आपको पता चल जाए तो उसी विषय में आपको काम करना है तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करना है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में और नीड के अनुसार आप काम कीजिए और बहुत ज्यादा उस पर सोचिएगा नहीं क्योंकि बहुत ज्यादा जिस चीज पे सोचेंगे वो आसपास में आपको दिखाई भी देगा नीड अनुसार आपको क्या चाहिए जीवन में उसके बारे में सोचिए और आइए शेखर सारा भाई कैसे हैं आप नमस्कार तो मैं ठीक ठाक हूँ आवाज आइए बिल्कुल बिल्कुल आ रही आवाज और मैं चाहूंगा कि आप अपने बारे में बताइए आप कहाँ पर है इस और क्या करते हैं मैं डॉक्टर शेखर सर भाई मिनिस्ट्री ऑफ़ एग्रीकल्चर में एक सोइल का, ऊपर काम कर रहा हूँ जी जी बहुत बढ़िया चलिए मिट्टी से जुड़े हुए आप है और मिट्टी के ऊपर काम कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर किसानों के लिए बहुत अच्छा इम्पोर्टेंस रोल होगा मिट्टी का तो मैं चाहूंगा की मिट्टी से आपका कैसे इस एग्रीकल्चर फील्ड में और खास ये आ, से कैसे जुड़ना हुआ वो थोड़ा सा बताइए आपकी स्टोरी बताइए कि आपका इस फील्ड में कैसे आना हुआ जी मैंने एमएससी केमिस्ट्री किया था हुँ, और केमिस्ट्री करने के बाद मुझे चार साल मैंने सोयाबीन ऑयल एक्स्ट्रक्शन प्लांट्स में काम किया था जहाँ पर सोयाबीन का तेल निकाला जाता था रायडा का तेल निकाला जाता था उन प्लांट्स के अंदर हम लोगों ने काम किया और अचानक से एक इंटरव्यू आया स्टाफ आयाशन कमीशन का मैंने ऐसा कोई एग्रीकल्चर बैकग्राउंड नहीं था लेकिन जॉब आपको लेना था जॉब आपने ले लिया तो इससे फिर जुड़ा हो गया इससे जुड़ने के बाद फिर मैंने जो है गुजरात यूनिवर्सिटी में मेरी पहली पोस्टिंग हुई और गुजरात यूनिवर्सिटी में पोस्टिंग के बाद मैंने जो है से फिर पीएचडी की किसानों के लिए कुछ खास सॉइल के बारे में बताइए की मिट्टी से उनको कैसे डील करना है क्योंकि आजकल जो है ना धीरे धीरे किसान जमीन से जुड़ना छोड़ दिया है क्योंकि उसको उपज करने में बड़ी मुश्किलें आ रही हैं तो जो मना आसपास के वातावरण में जो चीजें लग रही है उससे मैं बात करना चाहूंगा कि छोटे किसान जो हैं नौकरी करते हैं या बिजनेस करना चाहते हैं वो अभी फिर से फार्मिंग नहीं करना चाहते वो अपने खेती को या तो फिर डेवलपमेंट के लिए दे, दे देते हैं या फिर वो किसी को लीज पे देते हैं खुद नहीं करते तो ऐसे बहुत सारे किसान हो रहे हैं तो उनके लिए आप क्या बताना चाहेंगे आप उस उस पर विचार सबसे बड़ा परेशानी वाली बात यह हुई कि सोइल को हम लोगों ने कभी भी एक उसको पार्ट नहीं समझा सॉइल हमेशा उपेक्षित रही उपेक्षित रहने की वजह से क्या हुआ कि सॉइल का जो है डिटोरिएशन होता रहा हम लोगों ने उसके अंदर अच्छे प्रोडक्शन के चक्कर में खूब सारी उसके अंदर कुछ खाद की जरूरत है या नहीं है हमने रासायनिक खाद का यूज किया रासायनिक खाद में शुरू में तो आपको प्रोडक्शन अच्छा मिलता है लेकिन धीरे धीरे उसकी प्रोडक्टिविटी कम होती, कम होती आती है।, है और ये चीज़ किसानों को, कि को, को उस जितना प्रोफिट नहीं कमाया उससे ज्यादा खर्चा जो है आपको उसको वापस उसकी अपनी ओरिजिनल स्टेट में लाने में करना पड़ेगा को जो है जब तक हम लोग बिल्कुल सोइल के महत्व को नहीं समझेंगे तब तक हम लोगों का मतलब बहुत अच्छा हम लोग इससे प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं ले सकते और सबसे बड़ी चीज है कि सरकारों ने भी जो है इसके ऊपर जितना प्रचार और प्रसार होना चाहिए था सॉइल के लिए और नहीं। जो कंजर्वेशन मेजर्स लेने चाहिए थे गवर्नमेंट की तरफ से वो भी नहीं लिए गए हैं क्योंकि जो किसान भी अवेयर नहीं है और अपने हक के लिए वो जो है उसके लिए बात नहीं कर पाता है स्कीमें आती है लेकिन उनका इम्प्लीमेंटेशन सही नहीं हो पाता है अच्छा सेकेंड क्या है कि सॉइल को ठीक करने के लिए जो छोटे फार्मर्स हैं उनको जो है वो नहीं कर पाएंगे क्योंकि उसके अंदर आपको एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होती है और इसको जो है आपका सरकार के साथ मिलकर ही जो है ये काम हो पाएगा कि एक छोटे से पार्सल लैंड के ऊपर आप ये काम नहीं कर सकते क्योंकि उसके ऊपर खर्चा ज्यादा है जी। तो किसानों का उतना जो है लागत जितनी है उतना उसका प्रॉफिट नहीं हो पाता और वो जो है उसको साइंटिफिक तरीके से खेती नहीं कर पा रहे हैं डॉक्टर शेखर सारा ये बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ा कारण है जिसके बारे में आपने अभी बताया और आई एक हमारे अनुज द्विवेदी जी ने आपके लिए सवाल पूछा है किसान आंदोलन क्यों और कब तक कुछ सवाल है उनका और साथ ही साथ उन्होंने एक और सवाल किसान को नई नीति से संकलन सवाल क्यों है प्रॉब्लम क्यों है आप अपने विचार क्या बताना चाहेंगे मैं ये बोल रहा हूँ कि कानून बहुत अच्छे हैं इनको ढंग से यदि इम्प्लीमेंट किया जाता है तो कानून बहुत अच्छे हैं अभी जो एडिटेशन चल रहा है ये इसमें किसान कहीं नहीं है इसमें भी पूरा का पूरा जो है ये बिचौलियों का आ, वो है आप ढंग से देखिएगा कि पहले क्या होता था आपका एमएसपी की जो बात कर रहे हैं एमएसपी में क्या होता है कि आपने अठारह रूपए आपने एम किया किसान अठारह में कभी उसकी परचेसिंग नहीं होती है किसान क्या करता है जब लेके जाता है तो वहां पर जो परचेस करने वाले अधिकारी हैं, वो कभी उसको आज दौड़ाएंगे कि साहब आज हमारे जगह नहीं है आज ये नहीं है कल आना परसों आना हार कर वो जो किसान है वो अपना माल बिचौलियों को 10 या 11 रुपए में दे देता है वो बिचौलिए 11 रुपए का माल लेके और जो उन ऑफिशियल से मिलके सत्रह और अट्ठा रुपए में वापिस जो है गवर्नमेंट को एमएसपी पे बेच देते हैं तो ये पूरा का पूरा एक नक्श था पूरा का पूरा जिसको इन पॉलिसी के माध्यम से तोड़ा गया जब इनका इनके तो वो थी वो जो है मोडोपोली टूटने वाली थी लगी उनको, तो इन लोगों ने जो है, उनको भड़का के मतलब मैक् तो मतलब ये एजिटेशन करवाया है दूसरा क्या था कि पंजाब के अंदर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आज से नहीं सबसे पहले पंजाब ऐसा स्टेट था जिसने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग चालू की अब ये बताइए कि कॉन्ट्रेक्ट फार्मिंग में जो आपके पास जमीन की ओनरशिप आपके पास में है तो वो कैसे ले लेगा मेरी चीज है कि जब तक बेचूंगा नहीं तब तक वो मल्टीनेशनल वाले कैसे उससे परचेस कर लेंगे आपको एडिशनल मार्केट दिया जा रहा है यहाँ पर आपकी मंडियां हैं, ये सब कुछ ठीक है लेकिन आपके लिए पूरा मार्केट खोल दिया गया है की अगर आपको यहाँ पे दाम अच्छा नहीं मिल सकते हैं बिना किसी बिचौलिए की मदद से आप अपने एक स्टेट का माल दूसरे स्टेट में आप बेच सकते हैं पहले ये नहीं था पहले आपका एक स्टेट से दूसरे स्टेट में आपका माल जा ही नहीं सकता था आपको झक मार के जो है वो मंडियों में बेचने पड़ता था तो ये कानून अगर ढंग से देखा जाए तो ये कानून किसानों के लिए बहुत अच्छे हैं अगर इनको ढंग से इंप्लीमेंट किया जाता है और ये लोग जो हैं, इनको इंप्लीमेंट तो करने दें कम से कम पांच साल तो देख लें आप उनको जो है उसके परिणाम अभी आए नहीं और आपने उससे पहले आपने नकारने की कोशिश कर दी उन सब चीजों को अच्छा अगर इतना ही इतना ही भला होता तो आज तक किसान तो रिच हो जाना चाहिए था आज की तारीख तक किसान की पॉल्यूशन तो वैसी की वैसी है तो भाई इस क्या चीजें हो रही है और किस तरह से इसको इम्प्लीमेंट में लाना चाहिए और कोई चीज नहीं आती है तो निश्चित तौर पर हमें यूज करने के बाद ही पता चलेगा की वो हमारे लिए उपयोगी है या नहीं है और तो नहीं है तो फिर से हम लोग जो है उन चीजों को रिजेक्ट कर सकते हैं अप्रोच कर सकते हैं और अपने जो पुराने सिस्टम है जो अच्छा सिस्टम है उसको फॉलो कर सकते हैं ये, तो ये तो जीवन में जो है ट्रायल एंड एरर तो हमेशा रहता ही है तो वो चीजों को हमें जो है ठीक ढंग से समझने की जरूरत है पेशेंट रखने की जरूरत है और कई बार क्या है चीजें हमारे पास एक्सपीरियंस <laughs> हमारा थोड़ा खराब है जीवन का इसीलिए हम लोग अब जैसे कि कहते हैं दूध का जला जला छाँस भी फूक फूक कर फीता है वही सिस्टम हो गई है कि वो चीजें एक पुराना एक्सपीरियंस की वजह से चीजें जो है एकदम अलग आ जाती हैं और वैसे वैज्ञानिक तौर तो तरीके से अगर देखें तो जीवन में हर चीज का ट्रायल एंड एरर होता रहता है हमें इन सारी चीजों को समझना है जानना है और एक ब्रॉड माइंड होकर चीजों को लेकर आगे चलना चाहिए तो आई बहुत सारी बातें हम लोग के पास किसान को लेकर खेती को लेकर आज है तो मैं चाहूंगा कि छोटे किसानों के लिए क्योंकि आप मिट्टी से जुड़े हुए हैं मिट्टी के साथ काम कर रहे हैं आपको रिसर्च का भी अनुभव है और काफी अच्छा आपके पास एक्सपीरियंस है और पिछले कुछ सालों से आप इस पर काम कर रहे हैं तो निश्चित तौर पे हमारे जो किसान भाई अगर सुन रहे हैं तो उनके लिए मैं चाहूँगा कि वो कैसे मिट्टी के साथ जुड़े और अपना छोटा अगर खेती है उनका एक दो एकड़ भी है छोटा सा है या एक एकड़ खेती है तो उसमें वो कैसे अपने आप को सर्वाइव करे क्या टेक्निक हो सकता है क्या उनके लिए अच्छा हो सकता है आप कुछ आइडियाज बताइए जो फार्मिंग में अपने आप को आगे ले जाए जिस तरह से हम लोग जॉब करते हैं तो सिक्योर फील करते हैं आज फार्मिंग करते हैं तो अनसिक्योर फील करते हैं तो वो चीजें निकल जाएं और सिक्योर फील करे किसान उसके लिए आप बताइए देखिए हर एक स्टेट के अंदर स्टेट गवर्नमेंट ने अपनी लेबोरेटरीज खोल रखी है जिनको भारत सरकार जो है पैसा देती है स्टेट गवर्नमेंट को फाइनेंशियल एड देती है और हर स्टेट के अंदर स्टेट की लेबोरट्रीज है दूसरा आपके जो फार्मर ये वाली की जो फर्टिलाइजर्स कंपनियां हैं उन्होंने भी अपनी खोल रखी हैं। तो किसानों को चाहिए कि कोई भी चीज इंप्लीमेंट करने से पहले वो जो है अपनी का टेस्ट कितना फर्टिलाइजर देना है वो डिसाइड करें उस पर यह नहीं की बिल्कुल आप जो है की इतने अनुपात में देने ये नहीं होना चाहिए दूसरा ये है कि जो जमीन है जो खराब हो रही है वो पानी के बम्फर यूज़ की वजह से हो रही है हम लोग क्या करते हैं कि हमारे पास यदि इरीगेशन की फैसिलिटीज अच्छी है तो हम अन्ना उसके अंदर पानी देते हैं पानी देने से क्या होता है कि वो एवोप्रेट हो जाता है पानी तो और जो फॉल्ट पानी के अंदर है वो उसके अंदर छोड़ जाते हैं तो उससे भी आपकी ज़मीन जो है वो खराब हो रही तो आपका पानी का टेस्टिंग बहुत जरूरी है और दूसरा आपका सॉइल का टेस्टिंग जरूरी है तो भारत सरकार और स्टेट गवर्नमेंट ने मिलकर ये फैसिलिटीज दे रखी है बस ये है कि आपको थोड़ा सा ये कष्ट करना पड़ेगा कि आपको वहाँ पर जाके देने पड़ेंगे और रिपोर्ट लेनी पड़ेगी कुछ जगह तो स्टेट गवर्नमेंट दे रही है रिपोर्ट ये आपके यहाँ जो बी वर्कर्स हैं वो लोग आते हैं और हम उनको प्रॉपर इंफॉर्मेशन दें सही इन्फॉर्मेशन दे कि हम सब कितना बोल रहे हैं और कितना ये हो रहा है हम लोग क्या करते हैं बहुत सारी इंफॉर्मेशन उनसे हाइट करते हैं तो हाइट करने की वजह से क्या होता है कि जो प्रॉपर उसका आपको जो कंसल्टेंसी जाती है वो प्रॉपर नहीं होती फिर तो शेखर सारा भाई एक और सवाल आया है उनका लिखते हैं एक एकड़ में कैसे जीवन गुजारे कभी कभी मौसम खराब हो जाता है बरसात नहीं होती है यही रहा तो जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग था कि हम लोग अगर कॉन्ट्रेक्ट फार्मिंग नहीं कर सकते हैं तो एटलीस्ट कॉपरेटिव फार्मिंग कर ले कॉपर में क्या आपके चार पाँच जने जो है आसपास के मिलकर एक लैंड को बड़ा कर ले और उसके ऊपर मिलकर कॉपरेटिव फॉर्म में उसको जो है डेवलप करें क्योंकि एक आदमी के लिए एक एक के के तो जी जी। अच्छा बताया मुझे अनुजाई बता देंगे की कि किसानों का समूह इसलिए बनाया जाता है एस आई जी ग्रुप्स बनाए जाते हैं तो ग्रुप्स में अभी स्कीम्स वगैरह चलाते हैं लेकिन उसके साथ में अपनी खेती का जो जमीन है उसको भी अगर हम लोग ग्रुप में डिवाइड करने और उस ग्रुप के लिए फिर मिट्टी का और सॉइल का परीक्षण करके उतने एरिया में जितने लोग जुड़े हुए हैं उनका पूरा समूह उस एरिया का वो लैंड बड़ा हो जाता है और फिर परसेंटेज जिनका जितना लैंड है उस हिसाब से उनको बेनिफिट बाद में लास्ट में हो अपन टेस्टिंग की बात है और जो क्रॉप बोइंग की बात आती है वो सारा चीज जो है उसी तरह से डिस्ट्रीब्यूट करके अगर दे जाए इसमें एक ग्रुप फिर से मैनेजमेंट की बात आती है मैंने ये किया अब तुमने किया भाई ग्रुप फॉर्म इसलिए किया था कि सबका भला हो आपने किया अलग सा उसको रेक्टिफाई करने के लिए नहीं किया था तो मुश्किल ये हो जाता है की ग्रुप में फिर छोटे लोग मार्ग खा जाते हैं और थोड़ा सा पॉलिटिक्स जो घुस जाती है कि उसके अंदर क्या कांग्रेस और बीजेपी और मैं फलाना और मैं ललित और मैं ये वो सारे के सारे जो ग्रुप फार्मर्स फार्मर एक फार्मर का ग्रुप होना चाहिए उसके अंदर कोई पॉलिटिक्स नहीं घुसनी चाहिए तभी सही सही मायनों में अब जैसे सपोज करिए आपको ड्रिप डालना है तो एक एकड़ के अंदर आप क्या ड्रिप इरीगेशन करेंगे या क्या दूसरी आपके साइंटिफिक तरीके से काम कर पाएंगे जब आपके पास पार्सल लैंड जो है कंसोलीटेट हो जाएगी तब आप उसके ऊपर ढंग से आपको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे तो हमको पहले माइंडसेट बनाना है कि हम करें और अच्छा आइए एक, एक बार फिर से हम लोग जो है किसानों को अपलिफ्ट करने के लिए हम सभी मिलकर संकल्प करें और उनके लिए सहयोग का सपोर्ट जरूर मन से कर सकते हैं और जहां तक बात अभी ये जो सारा भाई बता रहे हैं सॉइल टेस्टिंग और वाटर टेस्टिंग ये दोनों चीज़ें जो है सरकार कर रही हैं और सिर्फ आपको वो अपने एरिया का जो लैंड है वो उसमें आस पास के जितने लोग हैं बीस पंद्रह बीस पंद्रह बीस लोग मिल के अपने ज़मीन और अपने वहाँ मिलकर अगर टेस्टिंग कराते हैं तो निश्चित तौर पर वो बहुत ही अच्छा होगा और एक कम मना जो हमारी टेस्टिंग वगैरह की जो बात आती है या फिर मसाले वगैरह की बात आती है फर्टिलाईजर यूज़ वो प्रॉपर तरीके से यूज होगा कम भी नहीं होगा ज्यादा भी नहीं होगा तो निश्चित तौर पे सबको उस एरिया में जितना ग्रुप है वो ग्रुप को उसका बेनिफिट मिल सकता है तो मेरे ख्याल से ये थोड़ा सा मैनेजमेंट यहाँ पर काम कर सकता है हर व्यक्ति को बाहर की मैनेजमेंट नहीं अपने आप के अपने ग्रुप के साथ सबका भला कैसे हो ये सोचना बहुत जरूरी है तो सुरेश जी मुझे लगता है कि हम लोग तो फिर से एक बार समूह अगर क्रिएट करते हैं तो उसमें आउटर पॉलिटिक्स ना होते हुए अपने इंटर पॉलिटिक्स को मैनेज करने की बात जरूर आती है आपने किया तो किसके लिए किया सबके लिए किया ये जरूरी है और पूरा जो है, फिर से वापस कुछ बताना चाहेंगे आप, आप। हाँ, वही जी, आ, जैसे बता रहे कि एक दूसरे से ट्रस्ट होने के लिए पहले क्या है की सबको अपना बनाना चाहिए फंडामेंटल ये है की जो अपनापन होगा ना तो हमें स्वार्थ कम होना पन नहीं है तो स्वार्थ स्वार्थिक जागेगी बहुत चीज है मैनेजमेंट का सबसे ब्यूटीफुल चीज जाएंगे तो आप उसको दूसरा अपना बना लो बस आप हो जाएंगे सबका हो जाएंगे चलिए किसान अन्नदाता है किसान सुरक्षित नहीं है ये है। सभी लोग जानते हैं अब उसको कैसे ठीक करे और किस तरह से इसको मैनेज करें ये हम सभी को सोचना चाहिए और हर चीज जो है एक्चुअली में हमारे आसपास सब चीजें हैं बस हमें उसको थोड़ा सा यूज करना आना चाहिए जैसे अभी वैज्ञानिक अपना वाटर टेस्टिंग और सॉइल टेस्टिंग मिट्टी का परीक्षण ये वो करते हैं वो रेडी हैं और दूसरा है टेक्निकल चीज़ें जो चाहिए इलेक्ट्रिक चाहिए सोलार एनर्जी चाहिए वो भी रेडी है आपके पास अब बात कहाँ रुक जा है कि हमें छोटा व्यक्ति कर नहीं सकता इन सभी चीजों को लेकर जैसे एक एकड़ के एग्जांपल हमने देखा तो अब बड़ा लैंड हो 10-20 एकड़ का लैंड हो तो उसमें सारी चीजें मैनेज हो सकती हैं तो 10-20 एकड़ जितना जो ग्रुप है वो ग्रुप उस तरह से एक साथ आ जाए और वो ग्रुप इन सारी चीजों को एक ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाता है केवी के कृषि के विज्ञान केंद्र से और बीस के बीस लोग उस ट्रेनिंग को अटेंड करें उस समूह के साथ जुड़े और फिर अपने जमीन के साथ वो विधिवत अगर करते हैं तो निश्चित तौर पे उनको बहुत फायदा मिलेगा और बहुत अच्छी तरह से क्वालिटी प्रोडक्ट निकल के आएगा वो तो अब ये थोड़ा सा वर्कआउट करने की बात आती है और यहाँ पर किसानों को भी सशक्त होने की जरूरत है क्योंकि अब तक जैसे उन्होंने जिया है उससे थोड़ा अपने आप को इन चीजों को समझने के लिए आगे आना पड़ेगा और अगर यह ये, ये हो सकता है क्योंकि अगर ग्रुप मिल ट्रेनिंग लेता है तो वो चीज़ें उनको बहुत अच्छी तरह से क्लियरली समझ में आ जाता है और उनको करने में उन्हें आसानी भी होती है और सरकार के जो लोग हैं वो भी ऐसे बड़े समूह को तुरंत सपोर्ट कर सकते हैं जो भी योजनाएं हैं और जैसे ड्रिप सिस्टम की बात करें तो एक आदमी के लिए ड्रिप सिस्टम महंगा पड़ेगा लेकिन बीस लोग अगर जुड़ जाते हैं उन सब के लिए वो करना वो आसान हो जाता है और सबको जो है आ, कम लागत में वो चीज़ें मिल जाती हैं तो वही है कि थोड़ा सा आगे आके ब्रॉड माइंड होकर हमें इन सारी चीज़ों को करना तो चलिए मुझे लगता है कि हम लोग इस पर बहुत ज़्यादा और डिस्कशन करेंगे अगली बार डॉक्टर शेखर सारा के साथ और भी कुछ बातें हम लोग रिसर्च के बारे में उनसे जानने की कोशिश करेंगे एक अच्छा इंफॉर्मेशन उनके पास है एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ वो आगे भी हम लोग वंस इन ए वीक यान अ वीक या फिर वंस इन फिफ्टीन डेज में करेंगे जरूर तो शेखर सारा थैंक यू सो मच एंड सुरेश जी थैंक यू सो मच मैनेजमेंट की बात बताने के लिए शुक्रिया और जाते जाते पीयूष जी मैं चाहूँगा एक छोटा सा पीस जरूर सुनाइए एक मुकड़ा किसी गीत का आप और विक्रांत जी आप भी एक मुकड़ा सुनाइए <laughs> तो हम लोग एक जैसे शुरू म्यूजिक से हुआ और एंड भी म्यूजिक मुझी, म्यूजिक से करेंगे <laughs> जी पीयूष जी एक छोटा सा पीस सुनाइए तो एक छोटा सा मुकड़ा में सुनाऊंगा मेरे परम पिता परमा सदा शिव निरा ओ आनंद के सागर, तेरी महिमा अपरम महिमा अपरम तेरी महिमा अपरंपार मेरे परम पिता परमा यस yes, विक्रांत जी आप एक छोटा पीस सुनाइए बहुत बहुत धन्यवाद जी थैंक यू सो मच तो आइए पत्थर के सनम कोशिश करू मैं छोटा तेरा तेरा दिल में लिये चलते रहिये तू हो कहीं सजदे दे किए हमने तेरे से हम स न हो कोई दीवाना पर तुझे हमने मोहब्बत का खुदा जाना तुझे हमने मोहब का खुदा जाना परि भूल हुई अरे हमने ये क्या समझा ये क्या जाना पर सुपर बहुत, बहुत अच्छा। मजा आ गया बहुत ही प्यारा था गीत आपने सुनाया आप सभी के लिए। फिर से एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं और ये तालियां चलिए शेखर सारा भाई थैंक यू सो मच बहुत बहुत ही अच्छा इंफॉर्मेशन आपने दिया एंड सुरेश जी मैनेजमेंट के बारे में बहुत ही अच्छी बात बताने के लिए आपको भी बहुत ढेर सारी एंड एंड विक्रांत जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत, तो बहुत बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया ही सुंदर गीतों का आपने गुलदस्ता हम सभी को किया है तो चलिए मित्रों आज के इस एपिसोड में हमने सेल्फ मैनेजमेंट की बातें की आर्टिफिशियल बाते <laughs> इंटेलिजेंस की बातें की किसानों की बातें की किसानों के जो मूल समस्या है तो हमें अपग्रेड होना पड़ता है जिस तरह से मोबाइल में आप देखिए जिस तरह से हमने पहले साधा मोबाइल यूज किया आज फिर स्मार्टफोन आ गए फिर सारे फीचर्स वाले फ़ोन आ गए हमारे पास और फिर हम उसके साथ जुड़े हैं तो निश्चित तौर पे थोड़ा अपग्रेडेशन जरूरी है तो हमारे जीवन में भी हमें अपग्रेड होना है कोई बहुत ज़्यादा पढ़ाई नहीं करना है बस समूह के साथ आके टेक्नोलॉजी को कैसे हम सस्ते में और अच्छा जोड़ सकें अपने आप साथ जरूरी है और इसके लिए हम किसान भी क्या हो रहा है हर गांव में किसान अपने अपने तरीके से वो चीज़ें करना चाहता है तो वो अपने अपने तरीके से भले करें लेकिन समूह के साथ मिल के करे एक दूसरे को शेयरिंग करें तो इससे क्या होगा कि कम लागत में हम अच्छा और गुड क्वालिटी वाला प्रोडक्ट्स तैयार कर सकते हैं तो ये मुझे लगता है कि जहाँ तक मैं समझाऊँ ये चीज़ को समझ पा तो फिर भी और भी हमारे दिग्गज वैज्ञानिक हैं, साइंटिस्ट हैं अनुभवी वक्ता है उनसे भी हम लोग रूबरू होते रहेंगे शेकर सारा के साथ मिलकर और कुछ किसानों को भी जरूर आप इस प्रोग्राम में ले आइए शेकर सारा तो क्या होगा वैज्ञानिक और किसान दोनों के आपस में बातचीत हो जाए तो बहुत अच्छी चीजें निकल के आ जाए क्योंकि हम और आप किसान नहीं है और ना ही किसानी करते हैं खेती करते हैं हम सिर्फ आइडियाज क्रिएट कर सकते हैं हो सकता है कि ऐसा ऐसा करके हम लोग जमसम लगा सकते हैं लेकिन एक बार वैज्ञानिक सरकारी अधिकारी और किसान ये तीनों समूह को हम लोग अगर एक साथ कनेक्ट कर पाए इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से तो मुझे लगता है कि चीजें निकल के आएगी फ्रूटफुल चीजें आएगी और सही मायने में हम लोग आगे बढ़ सकते हैं तो इसी खूबसूरती के साथ इसी भाव के साथ इसी आशा के साथ चलिए आगे एपिसोड हम लोग करेंगे और फिर से एक बार आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं मंगल थैंक यू सो मच जय हिंद जय भारत